ताय प्रत्यय तकारादी आधा अत तकारादीनाच्य सकारादुच्य सन यदुच्य सूत्रे कृपे सकारादेराधाक परस्म पद न स आत्मनेदे सतृप पदे परस्पता आत्मनेदे कल अथ चग्रे सूत्र वर्त एक लुभ रुष रिष इदूत्रम तकाराद आधा के प्रवर्त के सकारादय तुवा तुमुन तव्य तवत त्रिच त्रृन तकारादय तत्याम इदम सूत्र वर्त है तीष सह लुभ सुभ सह लुभ ऋषा पंच धातूना अने सूत्रेण ईड विक्युदाद सेशु इत्यस्य ग्रहणम होती इषाभीक्षणे धातुर्वर्तते तत्र क्रियादिगणे तस्य ग्रहणम् अत्र न भवति तौदादिकस्य इषु इच्छायाम् इत्यस्य ग्रहणम् अत्र क्रियते इषिता रुष रोष्टा सह, सहिता सोधा ऋष ष्टा रेषिता लुभ लोभिता लोभ इति तास्प्रत्यय कृते इडागमविशेषः